और छुट्टी का दिन होता है आप एन्जॉय कर रहे होंगे छुट्टी का और बहुत ही अच्छा खाना वगैरह खा रहे होंगे या खाना बन रहा होगा आपके घर में चलिए आप संडे का छुट्टी का दिन का एन्जॉय कीजिए उसके साथ में हमारे इस कार्यक्रम को भी सुनिए सलामी जिंदगी में और सलामी जिंदगी में आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं उनके जीवन की कुछ खास बातें जो है हम सभी को प्रेरणा देती है उनके जीवन में जो प्रसंग आते हैं उन प्रसंगों को सुनते हैं कहीं ना कहीं हम सभी को मोटिवेशन मिलता है और कुछ नई चीजें सुनने को मिलता है तो आइए आप सभी की तरफ से हमारे साथ आज के इस शो को सजाने के लिए कांतिलाल जी हैं जो मुंबई से बता रहे हैं और 78 रनिंग है 78 रनिंग में भी अच्छी तरह से यात्रा कर रहे हैं घूमना फिरना उनका रहता ही है तो वो हेल्दी एंड वेल्दी है सेवेंटी एट में भी तो आप सभी की तरफ से कांतीलाल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कांतिलाल जी बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए आपके परिवार के बारे में बताइए मैं बचपन में गांव में ही पला था और ऐसे में ब्राह्मीण हूँ और बचपन से ही ब्राह्मीण होने के नाते शिव परमात्मा की शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करता था और जो परिवार के बारे में बताइए हाँ परिवार के बारे में परिवार में मैं यहाँ बंबई में आया छोटा स्कूल में पढ़ाई किया कॉलेज तक गया उसके बाद शादी हुई और शादी के बाद मैं बैंक में मैनेजर के रूप में रहा अच्छा कौन से गांव से आप आए हैं बम्बे हाँ ईडर के पास मुडेटी है मुडेटी गांव से आप हाँ आए वो छोटा गांव था वहाँ से आया था वहाँ उस समय आपके परिवार में कौन कौन थे वहाँ उस समय पर मेरी ग्रैंड मदर थी क्योंकि मेरी मदर तो हम छोटे बच्चों को रख के विदाई लिया था अच्छा अच्छा तो मेरा ग्रैंड मदर है वो हम लोगों को लेके गई थी हमें तीन भाई और एक बहन थी बड़ा भाई तो फूई के पास रहता था बम्बई में रहता था और हम तीन भाई और एक बहन गांव में रहते थे गांव में पढ़ाई करके सात तक पढ़ाई किया फिर बम्बई में आए और बम्बई में भी पढ़ाई करके 1963 में 64 में हम जॉब पे लग्न किया और जॉब भी शुरू शुरू हो, हो गया दोनों साथ साथ हो गया साथ साथ हो गया ओके और हमारी जीवन जो है वो हर समय समय के अनुसार चलती रही अच्छा अच्छा नहीं पीछे भी नहीं आ, समय के राइट साथ उपर, राइट राइट टाइम ऊपर हो रहा है नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन 90.4 फोर पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और हमारे साथ 78 रनिंग कांती लाल जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया की उनका जन्म ईडर जो गुजरात में एक गांव है उसके पास में क्या शायद एक छोटा गांव है उस जगह से वो बिलोंग करते हैं और बचपन में ही वो मुंबई चले गए अपने ग्रैंड के साथ में और वहीं पर उन्होंने पढ़ाई काम और वहीं पर रहना उनका हुआ तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ईडर के पास में जो छोटा सा गाँव है उसमें आपका जन्म हुआ वहाँ पर आप सातवीं तक पढ़े शायद तो उस समय का जो परिवेश है किस तरह का था कैसा माहौल था गाँव का वो चीज़ें बताइए गाँव में बहुत अच्छा था स्नेह और प्रेम का व्यवहार था और हम छोटे गाँव में भी हम भी फेमस थे और वो गाँव में हम लोगों को ब्राह्मीण के रूप में लोग सब कुछ देते भी थे और हमको मानते भी थे और हमारे जो टीचर थे वो बहुत सात्विक थे बहुत ऊंचे क्वालिटी के थे और जब हम पढ़ाई पढ़ते थे तो एक स्पेशल क्लासेस चलाते थे जिसमें हमको कहते थे कि भाई गीता का ज्ञान देते थे अच्छा हम जो श्लोक है वो श्लोक हमको पढ़ाते थे अच्छा और वो होने के बाद हम पूर्ण होने के बाद हम बम्बई में आए सातवीं पूरा होने के बाद यहाँ भी हम अच्छे स्कूल में पढ़ाई गए और हमारे पिताजी की मिठाई का दुकान था हु। और वो दुकान का भी जो नाम था वो मेरे नाम से था कांति मिठाई वाला अच्छा बॉम्बे में <laughs> और वो दुकान पर मैं खुद बैठकर एक बरस चलाया अरे वाह और पिताजी भी खुश हो गए तो पिताजी ने बोला ये आप लोगों का काम नहीं है चौबीस घंटे का काम है तो आप मत करो तो फिर हम बैंक में लग गए तीनों भाई बैंक में गए एक भाई अपना बिजनेस किया और ऐसे करते करते अपनी आगे लाइफ परिवार में पहले सिक्सटी एट माँ एक लड़का हुआ फिर उसके बाद सेवेंटी वन में एक लड़की हुई और एक तीसरा सेवेंटी टू में हुआ अच्छा और सेवनटी टू में आया तो अब तक मेरा जो सुख था वो भौतिक सुख था पर ये तीसरा आया तो उसने हमने अलौकिक जीवन तरफ लगा दिया अच्छा अच्छा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपकी तीन बच्चियाँ हैं जिनके बारे में आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने बचपन में बोला कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको गीता का अध्ययन भी कराया जाता था तो गीता का अध्ययन में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी लगी कौन सा श्लोक आपको याद हो या कुछ बातें उस समय की उसके बारे में बताइए गीता का ज्ञान हम तो उस टाइम पर छोटे थे तो उस समय पर सिर्फ वो अध्याय जो श्लोक का रिपीटेशन करना हाँ हाँ। समझ नहीं देते थे अच्छा समझ नहीं देते समझ नहीं देते थे, नहीं देते थे। लेकिन वो रिपीटेशन जैसे दुनिया में सब करते हैं वैसे हम भी करते थे तो कुछ याद, हुआ। कुछ याद है तो सिखाया हुआ बताइए उसे कुछ याद हो श्लोक जो आपने रखा हाँ, है वो थोड़ा सा बताइए पंद्रहवा अध्याय है ऊर्द्व मूल मधस्म अश्वत्तम प्राहु ऐसे ये सिखाते थे अर्थ उसका समझ में नहीं आता था पर अभी तो जो जहाँ जहाँ वो आ, क्या बोलते है? पढ़ते हैं सुनाते हाँ, पढ़ते हाँ, पढ़ते हैं हैं। पढ़ते सुनाते है मृत्यु के बाद जो पढ़ाई होती है उसमें ये सारे पंद्रह व अध्याय करते थे अच्छा, अच्छा उस समय पर मेरे को ये सारा था याद था याद था <laughs> अभी दे काफी समय से वो चीजें नहीं नॉलेज मिल गई माना समझ मिल गई जो आप कहते हैं उस अनुसार तो रिपीटेशन बंद हो गए चलिए बहुत अच्छी बात और गीता है। का प्रेरणा में से कर्मयोग हाँ हाँ वो हमको अच्छा लगा कर्मयोग अच्छा लगा कर्मयोग अच्छा, अच्छा लगा तो कर्मयोग की क्या फिलोसफी आप क्या समझते हैं कर्मयोग शब्द से कर्मयोग का यही कि हम चलते फिरते उठते बैठते सब कुछ करते इस संसार में रहते जो कर्म का फल जो है उसकी आश नहीं रखते अच्छा ये बहुत समझ नहीं गया <laughs> जो मैं करूँगा वो ही मेरे साथ चलने वाला है <laughs> और ये प्रैक्टिकल लाइफ हुआ <laughs> हर जो भी बातें हमारे मन में आता था नो no डाउट हमारे पास और भी विकारों की बात थी लेकिन वो भी धीरे धीरे निकलती गई <laughs> समझ से <laughs> जो का गीता में रिपीटेशन करते थे ब्लाइंडली हुँ। वो हमको इधर समझ मिली अच्छा। तो वो समझ से हमारा जीवन और दिन प्रतिदिन अच्छा होता गया और हमारा अच्छा होते, होते औरों का भी अच्छा होना शुरू हो गया <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी समझ में आ रहा है कांती जी अपने बचपन की बातों को ताज़ा करते हुए गीता के अध्याय के बारे में बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बचपन में जब वो गीता पढ़ा करते थे या पढ़ाया जाता था उन्हें तो स्लोक बैठ करके उन्हें रिपीट किया जाता था तब उनके समझ में नहीं आता था कि ये क्या किस वजह से इन चीज़ों को बताया जा रहा है ये कहाँ यूज़ होता है लेकिन समय के अंतराल में जैसे जैसे उनकी वो बढ़ते गए आगे बढ़ते गए और समझ बढ़ती गई उनकी तो उन्होंने देखा कि जो पंद्रहवा अध्याय का वो श्लोक था वो श्लोक उन्होंने मृत्यु के किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उस समय उस श्लोक का उच्चारण किया जाता है तो इस तरह से कई चीज़ें उनको समझ में आने लगा और धीरे धीरे उस समझ को उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया और बाद में कर्मयोग जो अध्ययन है जो श्लोक जुड़े हुए हैं कर्म और योग से उन चीज़ों को भी उन्होंने समझा और चीज़ों में उन्हें कर्म योग गीता में पूरे ही चैप्टर्स 17 अठारह अध्याय है उसमें से कर्म योग उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कर्म करते हुए हमें निरंतर इस बात को ध्यान में रखना है उसकी फल की चिंता नहीं करना है इसलिए कहा गया है नेकी कर और दरिया में डाल जब हम लोग ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम साक्षी बहु हो जाते हैं। अपने कर्म का फल का चिंता नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कर्म करके फल की चिंता अगर करते हैं तो हो सकता है कि फल हो सकता है आपको देरी से मिलने वाला हो और आपने शुरू से ही चिंतन करना शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल का काम हो सकता है तो इसी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गीता का जो श्लोक है मेरे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है और हर ज्ञान की बात जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें स्ट्रेस फ्री रखने के लिए तनाव से मुक्त रखने के लिए दिया गया है शिक्षा तो भले आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए उसमें कहीं ना कहीं जो बातें बताई गई हैं वो हमें तनाव से मुक्त और प्रभु चिंतन की ओर ले जाते हैं तो आइए बहुत सारी बातें हम कांतीलाल जी से सुनेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनकी बातें सुनकर उनके अनुभवी बातें हम सुनेंगे आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं रेडू मधवन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कते रहो ओ मेरे दिल के छनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के छनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए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 छैनाए मेरे दिल को दुबा की दिए अरमाप का नाम मेरा थराना और नहीं इन झुकती पल के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचता ही नहीं दिल तुमको ही चाहे तो क्या की दिए ओ मेरे दिल के छे मेरे दिल को दुआ की दिए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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मतबा 90.4 एफएम सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं कांती जी हमारे साथ है जो 78 उनका उम्र है और 78 रनिंग में भी अच्छी तरह से चल फिल रहे हैं बातें कर रहे हैं चिंतन मनन कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है तो आइए एक बार फिर से कांतिलाल जी का स्वागत है और कांतिलाल जी अभी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप काफ़ी लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ है लोगों के साथ बैंकिंग में आपने काम किया है तो अच्छी सोसाइटी के साथ भी आपका जुड़ना हुआ है और गांव में आप रहे तो फिर वहां पर उस परिवेश में छोटे गांव के परिवेश को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके साथ आप मुंबई जैसे शहरों में मिठाई के दुकान को आपने संभाला तो बिज़नेस का भी आपको अच्छा आइडिया है तो मल्टी वे, वे, वैरायटी आप लोगों का मिलना आपसे हुआ है तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हैं और क्यों उनके बारे में बताइए बचपन में मेरे जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे धार्मिक स्वभाव वाले थे और हम कहाँ ना कहाँ गलती करते थे तो छोटी से मार भी खाया है और लेकिन इतना मार खाते हुए भी अभी भी हमको वो टीचर याद आता है क्यों उसमें हमारी भलाई थी दूसरी बात है मैं जब ही बम्बई में आया और स्कूल का एग्ज़ाम पूरा करके कॉलेज में गया तो मैं सेकंड ईयर में था तो हमारे एक गुजराती टीचर थे प्रोफेसर थे और हमारा वो ज्ञान हमको गुजराती में एक किताब जो कहते हैं मानसाई ना दीवा इन गुजराती में से के मानसाई ना दीवा तो रविशंकर महाराज जो थे वो डाकुओं को कैसे परिवर्तन किया उनकी जो कहानी है वो जो सिखाते थे उसकी हमको एक इम्प्रेशन पड़ गई और उसके हिसाब से वो एक हमारे प्रोफेसर थे उसके कारण हमें साहित्य में मज़ा आना लगा हम साहित्य पढ़ते थे साहित्य सुनते थे और उसी कॉलेज के समय मैं कई ऐसे हमारे दोस्तों के साथ कई ऐसे संगीत की जो प्रोग्राम चलता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योति का रॉय फिर आ, आ, बहुत अच्छे अच्छे गायक थे उनके हम एक गीत सुनते थे हेमंत कुमार तो ऐसे लोगों का वो सुन के हमको इसमें भी प्रेरणा आती थी तो हमारा एक बात का कल्चर साहित्य के तरफ बढ़ रहा है आज मैं वो पढ़ता हूँ अच्छे अच्छे लोगों के करता हूँ तो ये हमारा ये है बैंक में भी वो ही रहा अच्छे लोग जो मैं सेंट्रल बैंक में था तो वहाँ जो पारसी सर पोचखान वाला हाँ हाँ उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता आज इतनी बड़ी सेंट्रल बैंक और उसके हिसाब से इतने लोग इतनी फैमिलियों को इतना समय आज भी है एक ही काम कि वो व्यक्ति ने जब ही बैंक लिक्विडेशन बजा दी तभी उसने बैठ के लोगों का पैसा वापस किया तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा है तो मैं उनका भी एक अपने जीवन के साथ जोड़ता हूँ तो कहाँ हमारे से गलत काम नहीं होता है और हुआ तो फौरन चेंज हो जाता है और मैं कभी भी जो कुछ चाहिए या करते हैं वो हमको टाइम पर मिल जाता है अच्छा हाँ टाइम पर हर चीज़ और मैं कहता हूँ कि जब समय पर मैंने जन्म लिया है तो समय पर शरीर भी छोड़ेगा <laughs> हाँ कॉन्फिडेंस है कहता हूँ हाँ हाँ तो हर चीज मेरा जैसे कॉलेज में पढ़ना शुरू किया शादी बनाया बच्चे आ गए फिर अपनी और उन्नति के लिए जो जिसको कहते हम कि बचपन गया युवा गई और बुढ़ापे में भी अपने को रास्ता मिल गया <laughs> कि जो उस रास्ते से हम आगे बढ़ते जाएंगे <laughs> जिससे और लोग भी उसमें प्रेरणा ले हम्म हम्म तो उस अनुसार मैं अपना ये दिनचर्या भी सेट किया हुआ है आठ घंटे का जो है वो प्रोग्राम भी ये है दो दो घंटे का हम करते है व्यवहार में बैठते है काम करते हैं अभी भी काम करते हैं आप अभी अपनी मर्जी से करते हैं अच्छा अच्छा बिजनेस है। माना किसी के अंडर में नहीं हाँ हाँ हाँ और ये जो आप बताते हैं कि भाई बिजनेस में हाँ तो मैं पिताजी को एक दफे बोला था कि आप एक काम करो ये एक साल के लिए हमें जगह दुकान दे दो अगर आपको लगे कि हम नहीं चला पाएगा तो फिर बंद कर देंगे तो उन्होंने नहीं माना कि ये काम नहीं है तुम्हारा चौबीस घंटे का काम है क्योंकि बात बरोबर है उनका भी समझ में आया कोई इंसिडेंस ऐसे हुआ कि बड़े भाई का मैरिज होना था पिताजी बोले कि मेरे को जाना पड़ेगा तो बोलते हैं आप दुकान संभालेंगे मैं बोला हाँ तो हमारे जो बुजुर्ग नौकर थे जो पिता के समान थे पिताजी गांव चले गए वो जो हमारे सर्वेंट था उनको बोल दिया एक काम करो अगले गुरुवार तक हमके कम से कम पाँच किलो पेंडा बेचने का है तो उन्होंने क्या किया जाके मावा लेके आए बनाया और पिताजी जब आए तब ये पूरा हो गया तो मैं पिताजी के हाथ में पैसा नहीं दिया नौकर को बोला जितना भी डेप्स है न जितना देवा जो मावा का पैसा देने का है न वो आप दे दो पहला दे दो पिताजी आ गए फिर क्या हुआ क्या हुआ कितनी कमाई पर पिताजी को मालूम पड़ा कि उधर वो पैसा पूरा क्लियर हो गया क्लियर हो गए <laughs> तभी हो जाए और दूसरी बात यह है कि हमको कभी कभी वो गुस्से तो गुस्से वाले थे फिर भी वो हमारे लास्ट में हमको आशीर्वाद दे के गए अच्छा अच्छा आप, आप जो जो कर रहे हो ना अच्छा कर रहे वो आपका लिए बरबर है तो कहने का मतलब ये लाइफ अंदर ए, उपर ए, उपर के अंदर ये सब ऊपर ऊपर नीचे और दूसरा बेईमानी ही नहीं किया हाँ हाँ एकदम ओपन क्लियर तो आज भी हम अपने बच्चों से भी यही कहता है कि भाई ईमानदारी से ऑनेस्ट से रहना ताकि आपका इसे ही आगे बढ़ेगा हुँ, हुँ, हुँ. तो फैमिली में भी अच्छे है जी जी कंतिलाल जी बहुत ही अच्छा शेयरिंग आपने किया अपने जीवन में जो खास ऐसे मुश्किल की घड़ी में जिस तरह से पिताजी को दुकान बंद करने का टाइम आ गया लेकिन को इंसिडेंटली आपको वो चीज़ें देनी पड़ी पिताजी को और आपने उस समय एक अच्छा डिसीशन लिया और आपने हाँ कहा और उसको जैसा पिताजी का मन था वैसे आपने उसको चलाया और वैसे आपने सारे जो पेंडिंग पेमेंट्स थे कर्ज जिसको कह सकते हैं उसको आपने नील कर दिया जिसकी वजह से पिताजी को बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही अच्छा एक सफलतापूर्वक आपने निष्ठा से काम किया ईमानदारी से काम किया जो पिताजी को भी पसंद आया जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिला है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सभी को यही सीखने को मिलता है हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव जब भी आपको मौका मिलता है हार्डवर्क की हार्डवर्क कीजिए और बहुत मेहनत करिए और ईमानदारी से कीजिए देखिए उसका परिणाम जो है बहुत ही अच्छा होता है जैसे कांतिलाल जी को मिला तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर यही सीख लेते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करना है एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा उसके बाद फिर हम जुड़ते हैं कांतीलाल जी से आप सुनाए रेडियो मत वन नाइन फोर सुनते रहो मुस्कर रहो बस्ती पर्बत पर्वत पर्वत गाता गाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता गाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा चाहत भी बनी दुनिया के बाजार में आखिर चाहत भी ब्यौपार बनी तेरे दिल से उनके दिल तक चांदी की दीवार चांदी की दीवार बनी बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान हम जयों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं जिसने हमको जन्म दिया वो पत्थर है भगवान नहीं वो पत्थर है भगवान नहीं बस्ती बस्ती पर्वत पर बत गाता जाए बन जा रा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती पर बत गाता जाए बन जा रा लेकर दिल का एक तारा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 और मैं आशा करता हूँ सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा उनकी शेयरिंग्स जो हमारे जीवन में आती हैं ऐसी मुश्किल घड़ी उसमें हम किस तरह से पास आउट होते हैं या कैसी हमको मेहनत करना है उस चीज़ों को हमने देखा उनके शब्दों से उनके भावनाओं से हमें मालूम पड़ा कि ईमानदारी से किया हुआ मेहनत जो है फल अच्छा ही मिलता है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि ईडर के पास में जो गाँव में आप रहते थे बचपन में आज उसका परिवेश उसका रूपरेखा कैसे हैं थोड़ा सा बताइए गाँव में हमारा बचपन जो गुजरा जी जी उस समय का तो लाइट भी नहीं थी अच्छा। बिजली नहीं थी जलाने के चूल्हे थे वो भी जंगल में से लकड़ी लेके आना पड़ता था और गौ थी गाय उनको भी अपने घर में रखना फिर उनको चराने के लिए वो छोड़ना और वापस आ जावे तब तक का कारोबार और फिर उसको और जगह पर लेके जाने का भी वो करते थे दूसरी बात ये है कि हम तो ब्राह्मण होने के नाते भी हमको लोग बुलाते थे तो वो हिसाब से और तीसरी बात है अभी जो हुआ है अभी बिजली आ गई स्कूल हो गई अभी बड़ी स्कूल हो, हो गई और भी ग्राम पंचायत वो आ गई उसका कारोबार आ गया तो सड़कें बनी एक समय ऐसा था कि कम से कम 12 किलोमीटर जाने के लिए दोपहर में एक बजे में बस में बैठा हुआ आदमी शाम को साढ़े पाँच छः बजे घर में पहुंचता था आज वो नहीं है माना ये सब सुविधाएँ गांव में आया गई और मैं ही समझता हूँ कि अगर ऐसे गांव डेवलप होते जाएंगे तो तो दुनिया भी अच्छी रहेगी <laughs> जी हमारा अभी भी आ, हेरिटेज में जो बाप दादा का घर है वो है और हम वहाँ जाते हैं वो लोगों से मिलते हैं और अभी तो हमारे तमय के जो है वो तो अभी धीरे धीरे कम हो गए हैं तो ये अभी का माहौल कैसा है वहाँ पर किस तरह का परिवेश है गांव में अभी अभी चेंज हो गया है हाँ क्या क्या चेंज हुआ किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं आपके समय में कौन कौन सी चीज़ें नहीं थी जो आ गई हो और कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं अभी लोगों के पास घर घर के अंदर सब कुछ सुविधा आ गई अच्छा टील ये कार ये स्कूल में जाना कॉलेज में जाना बच्चों का जो उमंग उत्साह है वो अच्छा है वो उनकी जो पहले जो उनको ये नहीं था और नॉलेज इतना नहीं था अभी उन्होंने नॉलेज बहुत आ गई टी वी के माध्यम से या पढ़ाई के हिसाब से और वो स्किल लेबर के रूप में भी पहले वो जैसे कहते हैं कारपेंटर का लड़का कारपेंटर होगा ब्लैक स्मिथ का लड़का ब्लैक स्मिथ होगा क्योंकि वो संस्कार जो है ना जाते हैं ट्रांसफर होते है। अब ये मोदी साहब ने ये जो किया स्किल इंडिया तो ये भले पढ़े नहीं अभी सभी लोग पढ़ेंगे और बड़े होंगे वो नहीं हो सकता है लेकिन उसमें टैलेंट है वो उसको भी कुछ करने का वो है और उन्होंने इतना घर्ष है कि बात में पूछू तो ये सब हमारे अभी तो हमारे जो वो थे लेवल के हुँ. वो तो सब बड़े बड़े हो गए कोई कॉलेज में हो गए कोई एडवोकेट हो गए कोई प्रोफेसर हो गए और अच्छी अच्छी डिग्रियां ली हुई है तो ये जब ये मालूम पड़ा गए सब लोग ऐसे ऐसे मैं बोले ये तो बहुत अच्छी बात है <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एरी आ गई दूध की अच्छा दूध दूध की भी आके। की आ गई एक ऐसा एक ऐसा गांव वालों ने ने प्रोग्राम रखा था जो टेंपल है। वो टेंपल है वो अभी नहीं हो नहीं। अपने फोर फादर ने बनाए हुए तो हमारा फर्ज है कि जीर्णोद्धार करें तो एक भाई मेरे पास आया तो मेरे को बोलना पड़ा कि पहले मंदिर के जीर्णोद्वार करने के पहले खुद का जीर्णोद्वार करो तो हंसने लगे ऐसे कई काफ़ी वो है तो चलते आ, तो फिर अभी मंदिर वगैरह रीनोवेट हो गए मंदिर से हाँ काफ़ी हो गए हूँ हूँ अपने पिताजी के नाम से हमने वो डोनेट भी किए हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने गांव के बारे में और गांव में अभी जाते हैं तो कुछ पुरानी यादें कौन सी आपको याद आती हैं अभी पुरानी तो बहुत बातें याद आती है न तो हम तो लेकिन हमको सब प्यार करते थे हुँ, हुँ. ऐसे वो श्राद्ध घात्या है तो हम रम भी तो हमको जैसा वो लिस्ट होता था कि आज मेरे घर में खाना खाने को ना मेरे घर में आता तो हमारी दादी माँ हमको भेजती थी।, थी और दूसरी बात ये कि सुबह में अभी दो दो वो हो जाएंगे बहुत लिस्ट बढ़ जाएगी तभी सुबह में इसके घर में शाम को इसके घर में तो हमको ये बहुत हम धार्मिक स्वभाव के थे और वो धार्मिक स्वभाव के कारण ये थे कि हमारे माताजी जो गाँव मदर था ना वो भी हम लोगों को इसमें करते थे ज़्यादा हमारा ये मेजॉरिटी जो उसमें जाने का अरे इवन मैं इतना तक बोलता हूँ कि मैं ही छोटा था तो हमारे गांव वाली एक दूसरी बुढ़ी माँ थी वो दूसरे गांव में क्यों लेके गई उधर हमको सत्यनारायण की कथा करना है तो हम उनके साथ गए और उतना छोटेपण में हमने सत्यनारायण की कथा किया और हमको वो दादी माँ जो है वो हमको प्रसाद खिलाती क्योंकि छोटे थे ना प्रसाद देती थी अभी ये संस्कार होंगे तो कहाँ जाएंगे <laughs> ये ये बचपन की बाते। जो बातें हैं वो याद आती हैं हाँ अरे इवन इतना तक हम ब्राह्मण होने के नाते भी जाना पड़ता था <laughs> और गांव में जो लोग थे पटेल है वो इतर कोम वाले वो पहला उनकी जो फसल होती थी ना वो पहले हमारे घर में छोड़ के जाते थे ओके। हमारे घर में छोड़ के, छोड़ के जाते जो भी फसल आएगी एक किलो दो किलो पाँच किलो छोड़ के जाएंगे पर हमारे प्रत्ये उतना रिस्पेक्ट रहता था ब्राह्मण के नाते और हम भी ये है उनको भी उतना ही अच्छा अच्छा अभी ये हम इसमें गए गए थे आ, और अभी अभी अभी वो वो बातें नहीं तो ये सब चेंज हो हो गया नॉलेज दोनों सरीखे हो गए। अच्छा अच्छा ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे आ, और इतर कोरोना वो बहुत बढ़ गई आज वो लोग भक्ति करते है और जो कराने वाले हैं वो कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं कर रहे सो so कॉल्ड <laughs> इसको थे कहते धर्म भ्रष्ट कर्म ब्रश्ट। <laughs> नहीं ये बात है सही बात है क्योंकि हमारा ये जो फोकस है ना ज्यादा करके मैं इसमें देता हूँ क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो था उसमें से मैं चेंज कंतीलाल जी कांतिलाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया गांव के परिवेश में जो बदलाव हुआ है मॉडर्न एम्यूनिटीज भी आ गए हैं उसके साथ में लोग भी अपडेट हो गए हैं वो आपने बताया और इसके साथ जो पुरानी बातें आपको जो याद आती है आपके अपने जो निजी संस्कार थे आप ब्राह्मण थे तो आपके परिवार में लोगों का आना जाना होता और जो चीज़ें पहले होती थी वो अब धीरे धीरे करके बदलाव के साथ साथ सारी चीज़ें बदल गई हैं लेकिन जब भी गांव में जाते हैं तो उन चीज़ों की याद बनी रहती क्योंकि गांव में जब आप थे तो वो चीज़ें थी और आप गाँव छोड़ कर जब चले गए शहर में तो वहाँ पर भी बदलाव आना शुरू हुआ और जब बदलने के बाद जब फिर आप गाँव पर लौटते हैं तो नेचुरली आपको वो चीज़ें याद आती हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं आप सुना है रेडी मोट वन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी और हमारे साथ कांती लाल जी हैं जो 78 रनिंग में अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं चला रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को समझ पा रहे हैं तो आइए हम भी ऐसा आशा करते हैं कि 78 में हम भी इसी तरह चले फिरे और मौज में रहें इन्हें शुभकामनाओं के साथ अभी एक बहुत ही ख़ूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुना है रेडी मोट वन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा रहो Oh, oh, oh.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 के वसते हो तेर दिल में प्यार जी ना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 का दर्द मिल सके तो ले उठा किसी के वास्ते हो तेरते वा जीना इसी का नाम है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और हमारे साथ कांतिलाल जी हैं जो 78 रनिंग और बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन के कुछ खास अनुभव जितनी उनके पास यादें बनी हैं वो सारी चीज़ें हमें एक एक करके बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और पुरानी और नई चीज़ों को जब हम लोग कंपेरिज़न करते हैं तो अरे ये चीज़ ऐसा था अरे अभी ऐसा है तो कितनी बातें इवन हम लोग आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं मोबाइल यूज़ करते हैं और आज से 10 साल पहले वाले मोबाइल की अगर शक्लों को या उनकी रूपरेखाओं को याद करते हैं तब भी हमें हंसी आती है आजकल जो नोकिया फ़ोन पहले मिलता था बहुत छोटा जिसमें फ़ोन कर सकते थे और फ़ोन रिसीव कर सकते थे वो फ़ोन और आज का एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन बहुत बड़ा चेंज हो गया है तो उन चीज़ों को देख किसी के पास मोबाइल फ़ोन होगा नोकिया का पुराना तो हम देख कर <laughs> लेकिन उस समय वो चीज़ें भी आज भी वो काम करती हैं बहुत लोगों के पास है आ, लेकिन हम अभी स्मार्टफोन के आदि हो गए हैं तो हमें लगता है कि छोटा फोन कोई काम का नहीं है तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि समय के अंतराल में काफ़ी बदलाव होता है बदलाव आ, संसार का नियम है इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है आज जो कुछ आपके पास है कल किसी और का हो जाएगा और जो कुछ हमारे पास है अभी वो किसी और का था इस तरह से कहते हैं कि ये बदलाव आ, होते रहता है संसार का एक नियम है और इसमें हम कुछ लाए भी नहीं थे और कुछ ले भी नहीं जाएंगे ऐसा गीता का सार कहता है तो आइए आगे बढ़ते हुए कांतिलाल जी का फिर से सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में स्वागत है और मैं जैसे कि उन्होंने गीता का पाठ भी किया बचपन में जब वो नहीं समझ पाते थे लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आ गया तो उनकी खुशी बढ़ी और उस चीज़ों को जीवन में अप्लाई करना भी शुरू किया तो आइए मैं चाहूँगा कांतीलाल जी अभी हमें बताइए कि आपके बहुत अच्छे खुशनुमापनों के बारे में हमें बताइए खुशनुमा पलों के बारे में जी जैसे जैसे जीवन चलता रहा जी जी और जिस जैसे युवावस्था बचपन और मिडल सब लाइफ के अंदर जो समय पर मिला उसकी मेरे को बहुत खुशी है और उसी खुशी के नाते मेरे को लगा अभी अपना अगला इन्वेस्टमेंट शुरू करो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट किया था वो अपन यूज किया अभी फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करो इन्वेस्टमेंट की बात आ गई तो मैं मैं बैंक में था तो बैंक के हिसाब से मेरे को लगा कि इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए जरूरी है अरे वो इन्वेस्टमेंट कौन सा तो मेडिटेशन जो है मैं कई जगह पर गया लेकिन मैं बोला सहज रूप से जो होता है वो अच्छा है सहज मिले सो दूध बराबर <laughs> मांगे मिले खून बराबर चूस लिया तो खून बराबर <laughs> तो ये हिसाब से हमको लगा इतना सहज सहज जो राजयोग है उससे और इससे क्या परिवर्तन आया <laughs> मैं खुद वो अनुभूति किया <laughs> और वो अनुभूति जैसे जैसे होती गई तो दूसरों को प्रेरणा मिलती गई <laughs> तो दूसरों का ऐसा जीवन बनता गया तो मेरे को और भी ये हुआ मेरे को मेरा एम यही है कि अंत मते सो गए जब मैं जन्म लिया सुख से तो मरने भी सुख से है तो कहाँ तक ये मैं पुरुषार्थ करूँ ताकि मेरा जीवन मेरा अंत भी सुधे आदि जिसका अच्छा हुआ तो अंत होना ये मेडिटेशन से समझ में आया मैं कोई भी चीज ब्लाइंडली नहीं करता है हा, हा, हा। मैं अनुभव करता हूँ और अनुभव चीज ऐसी है कि जिसके आर्गुमेंट नहीं रहती है। जैसे कि शक्कर है शक्कर वो मैं बोलूँगा लेकिन खाने वाला अगर खाएगा तो बोलेगा ये बोलता था ये सच्चाई है तो सच्चाई की जो है कसौटी वो अनुभूति से होती है <laughs> तो अभी हमारा ये प्रैक्टिकल जीवन अभी हमें किसी को प्रेरणा देना है ना तो ऐसे जी जी यानी आपका जो खुशी का पल है जब मेडिटेशन आपने सीखना शुरू किया उससे जो बेनिफिट्स आपको मिले वो आपको सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान किया इसका मतलब चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और किस तरह से आप अपना दिनचर्या आपका अभी है वर्तमान में और आपका शारीरिक समस्याओं में कुछ है तो बताइए सेवेंटी में आप हेल्दी वेल्दी है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको आप मैनेज करुसार थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है हाँ हाँ किस तरह का प्रॉब्लम्स है अभी अभी ये पेट का वो हो रहा है अच्छा कॉन्स्ट्रिपेशन होता है फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता है तो कभी कभी रात को दूध दूध में जो पीपरी मूल है जायफल है उसका डाल के चाय आ दूध पीते हाँ तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है अच्छा अच्छा दूसरी बात ये है कि मेरी हमको एक बात यहाँ सीखने को ये मिली कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो और सत्य बोलो जी जी जी तो ये जो ये सो ये प्रोसेस जो है ना जी वो धीरे धीरे बराबर बढ़ता गया तो राइट टाइम पर राइट थिंकिंग और राइट काम हो जाता है तो टेंशन जता नहीं आता है हम्म हम्म और मैंने एक ऐसे नो योर बॉडी अपने शरीर का मालिक है तो आप अपने शरीर में क्या होता है वो मालूम पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं शरीर का मालिक हूँ तो कैसे मालूम पड़ता है तो ऐसे डॉक्टर आयुर्वेदिक कहते थे कि अगर जीभ है वो स्वाद छोड़ देती है तो समझ लेने के बॉडी के अंदर कहाँ ना कहाँ तकलीफ़ है और ये कर्मिंद्र बोलती है अच्छा, अच्छा। लेकिन हम निगलेक्ट करते हैं निग्लेक्ट करते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाओ <laughs> अच्छा अच्छा उसी रूप से अभी तक मैं फिर बहुत हो जाता है तो फिर ये टेस्ट बेस कराते हैं अच्छा अच्छा अच्छा मेजर अभी प्रॉब्लम मे... अभी क्या है आपका आ? मेजर प्रॉब्लम आपको अभी क्या? ये बात ये आई कि जो मोशन होते हैं, हाँ, उसमें प्रॉब्लम है एक के दो होते हैं हाँ, पर उसमें बहुत रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उससे दिमाग भी रहता है हाँ, अभी ये का मैं करता हूं। हाँ, हाँ, लेकिन शारीरिक भी करना जरूरी व्यायाम वगैरह करते हैं कुछ एक्सरसाइज नहीं, अभी वो वो फ्लेक्सीबल बॉडी नहीं है तो नहीं कर पाते है नहीं कर पाते तो कुछ कभी कभी मेरे को आता है वो नहीं पुराने जमाने में पहले मालिश कराते ये <laughs> ये अभी अभी तो ये मिलते नहीं है फिर भी डॉक्टर कहते हैं है, है। है। है। है। चलना ऐसे फिर है। फिरना हाथ पाई वो करते हैं तो जैसे गाड़ी रुक जाती है तो काम की नहीं रहती भले गाड़ी होवे लेकिन उसको अपने एक राउंड भी मारना चाहिए तो मैंने चलने का बहुत ही रहता है, अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है हाँ हाँ मैं बोला ठीक है और क्या करें <laughs> उम्र किसी को छोड़ता नहीं है सही बात है <laughs> कितना भी कुछ करो समय आया ये यूनिवर्सल लॉ है जी जी समय के अनुसार सब चीज़ें होती रहती हाँ। हैं और हमें उन चीज़ों को समझना है उसके अनुसार अपने आप को सेट करना है और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आप मुंबई में रहें बॉम्बे में रहें गुजरात में रहें और फिल्मी दुनिया बॉम्बे के लिए बहुत फेमस कहा जाता है माया नगरी तो आपने कौन कौन सी फिल्में अगर देखी हो तो पुरानी फिल्मों में से और कोई भक्ति गीत या भजन फिल्मों का आपको जो बहुत पसंद आता हो या आपने कभी गुनगुनाया व देखा हो तो ज़रूर उसके बारे में ज़िक्र कीजिए फिल्म तो सब देखी अच्छा अच्छा और लास्ट फिल्म मैंने मैं लास्ट फिल्म जो देखी है जी जी वो अपने पहले जो बच्चा था उसको लेके देखने गए थे थिएटर में गए थे अच्छा और हाथी ने? मेरा साथी हाथी मेरा साथी अच्छा अच्छा <laughs> वो लास्ट मैंने देखा है उसके बाद तो देखा ही नहीं है अच्छा अच्छा लेकिन मेरे को संगीत का बहुत शौक है मेरे जो जितने भी पुराने गीतों है क्योंकि वो गीत अज्ञानियों के लेकिन उसमें शब्दों की जो मजा है ना वो बहुत ही बढ़िया है तो कौन से गीत आपको पसंद आते हैं किस टाइप के गीत है और एक दो गीत के बारे में बताइए। अभी ये तो <laughs> हमारे <है। laughs> लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जी, जी जी जी इतना नहीं याद आएगा याद नहीं आए चलिए बहुत ही अच्छी बात है और कांतीलाल भाई आपको बहुत सारे लोग सुन रहे रेडियो के माध्यम से उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे मैं तो यही सबको बताता हूँ कि रेडियो 94 है उसमें कई बातें अच्छी अच्छी अच्छी नहीं सब अच्छी है हाँ हा। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने से और जो मजा आता है वो दुनियावी रीति से नहीं मजा आएगा <laughs> और अगर आया तो दो दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात और ये सदा आपका ये चलता ही रहेगा तो मैं यही आपके जो सुनने वाले हैं उनको कहते हैं रेडियो मधुवन वापस मधुवन की बात कहते हैं ना मधुवन में मोरलिया बाजे।, बाजे ये मोहम्मद रफ़ी ने देखो अभी आ गया मोहम्मद रफी ने गाया है जी जी और कितना तर्ज से गाया कि जो अपने मन को अंदर आता है तो ये रेडियो मधुवन कितना ऊंचा है कि जहाँ से हमारा <laughs> हाँ दिल को खुश कर देता है खुश कर देता है ओके <laughs> okay, कांति लाल भाई बहुत ही अच्छी बात आपने याद कराया और रेडियो मधुबन सुनते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करते रहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई मैसेज के तौर पे आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही एक बार फिर से आप सभी की ओर से मेरी और से कांतीलाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में बताने के लिए थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में और जो बातें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसके लिए आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए उसे अपने जीवन में लाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने जीवन में खुश रहें मस्त रहें ऐसी आशा के साथ मुझे और कांतिलाल जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार